महाभारत अश्वेधिक पर्व वैष्णो पर्व अध्याय बयानबे भोजन की विधि गौों को घास डालने का विधान और तिल का महात्म तथा ब्राह्मण के लिए तिल और गन्ना फेरने का निषेध युधिठिर्वाच अन्नदान फलम श्रुवा प्रीत मधुसूद भोजनस्य से वक्त देवदेव कहा देवादिदेव मसूदन अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है अब आप भोजन की विधि बताने की कृपा कीजिए श्री भगवान वाच भोजन सेना विधानम तृण पांडव स्नाता शुचि शुच देशे निर्जने हुत पावक मंडलम कारय्वाच चतुर दिवजोत्तम क्षत्रिये तथो वृत्त वैश्योधेन्दुसमाकृत श्री भगवान बोले पांडुनंदन द्विजातियों के भोजन का जो विधान है उसे सुनो श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह स्नान करके पवित्र हो अग्निहोत्र करने के बाद शुद्ध और एकांत स्थान में बैठकर ब्राह्मण हो तो चौकोना छत्री हो तो घोलाकार और वैश्य हो तो अर्धचंद्राकार मंडल बनावे आज आद पाद भांग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 एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर ढक कर भी भोजन न करे इसी प्रकार फूटे हुए बर्तन में तथा उल्टी पत्तल में भी भोजन करना निषिद्ध है अन्य पूर्व नमस्कुरीत्म नान्यदालोक नाजुगुप से तत्परअ भोजन करने वाले पुरुष को चाहिए कि प्रसन्न चित्त होकर पहले अन्न को नमस्कार करें अन्न के सिवा दूसरी ओर दृष्टि न डाले तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा न करें जुगुपित यक्षसार एवं भुंजते पाणना जलमुध्य कुम प्रदक्षिणम जिस अन्न की निंदा की जाती है उसे राक्षस खाते हैं भोजन आरंभ करने से पहले हाथ में जल लेकर उसके द्वारा अन्न की प्रदक्षिणा करें। पंच प्राण आहुति कुर्या समन्त्र पृथक पृथम फिर मंत्र पढ़कर पृथक पृथक पांचों प्राणों को अन्न की आहुति दें। यथा रथम न जान आते जिहा प्राण आहुत तथा समात कु कुर्याण राजन प्राणों को आहुति देते समय स्थिर चित्त और सावधान होकर इस प्रकार प्राणों को आहुति दे जिससे जीवा को रस का ज्ञान न हो विदिन्नमारम पंच पंचप्राणाच पांडव या कुर्याद आहुति पंच तेने पंचवाय व पांडुनंदन अन्न अन्नाद और पांचों प्राणों के तत्व को जानकर जो करता है, उसके द्वारा प्राणात्रियों का झजन हो जाता है तो भुंजानो ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल तेनासुरा प्रेतान रा इसके विपरीत भोजन करने वाला मूर्ख ब्राह्मण अन्य के द्वारा असुर प्रेत और राक्षसों को ही तृप्त करता है वक्त प्रमाणा पिंडास्सेकस पुनः वक्ता पिंडम आत्मोत्थेष तदुच्य प्राणों को आहुति देने के पश्चात अपने मुख में पड़ने लायक एक एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करे जो ग्रास अपने मुख में जाने की अपेक्षा बड़ा होने के कारण एक बार में न खाया जा सके उसमें से बचा हुआ ग्रास अपना उच्छिष्ट कहा जाता है पिंडावशिष्टम अन्य वक्त में वच अभोज तद्य जा चरेत ग्रास से बचे हुए तथा मुँह से निकले हुए अन्न को खाद अखाद्य समझे और उसे खा लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण करें स्वामुष्टम तो यो भुंगते यो भुंगते मुक्त भोजनम चांद्रायणम चरे तृत्थम प्राजापत्यम अथा जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है उसको चांद्रायण कृ अथवा प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए स्त्री पात्र भुंगर पाप स्त्रीण उच्चिष्ट भुंग तथा तया सो भुंगते स भुंगते मध्य में वही न तस्कृति धृष्ट दृष्टा भी तत्वर्षभि जो पापी स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है स्त्री का जूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है वह मानो मदिरा पान करता है तत्वदर्शी तो मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित नहीं देखा है विभतः पदित हे तो ऐ भोजन ए मकन ए अभोजानी याद भुक्ता चांद्रायणम चरे यदि पानी पीते पीते उसकी भून मुँह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता जो उसे खा लेता है उसे उस पुरुष को चांद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए पीतसे समु तन पेयम पांडुनंदन विभेद पे यदि तन्मोहांद्रायण हम तरें पांडुनंदन इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुनः पीने के योग्य नहीं रहता यदि कोई ब्राह्मण मोहवश उसको पी ले तो उसे चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए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 सदा नद्यान सदाचात्यसन नद्याति करस कभी भी न तो बहुत अधिक और न कम ही भोजन करें प्रतिदिन उतना ही अन्न खाय जिससे अपने को कष्ट न हो केशोपन्नम च मुख मरुतवीजित अभोज्यम तीया चांद्राण जिस भोजन में बाल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 उत्थ पुनस्पृठ पादस्पृष्ट चित अ तद राक्षसम विद्या तस्मा तत्परिवर्जय भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर छू दिया गया हो जो पैर से छू गया या लांग दिया गया हो वह राक्षस के खाने योग्य अन्न है ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए यद्युतिषत्यनाचा तो भुगतवासना ततः स्नान सद्य प्रकृति सौन्य था प्रो भवे ही यदि आत्मन के बिना ही भोजन करने वाला अद्विज भोजन के आसन से उड़ जाए तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है यदि तृणमुष्टि च तिल महात्मेव समूतिमर महानद युधिष्ठि ने पूछा भगवान गवों के आगे घास की मुठ्ठी डालने का विधान और तिल का महात्म क्या है तथा गन्ने से चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह बताने की कृपा कीजिए त्रिभवान वाच पित्रो वृषभे मातर तासा तो पूजया राजन पूजता पितृदेवता श्री भगवान ने कहा राजन बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौवें संसार की माताएं हैं उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है सभा प्रपह गृह देवता यतना च शुद्ध्य जिनके गोबर से लीपने पर घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं उन गांवों से बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है हैद्या संवत्सर तुह अक प्राप्त तत्सार्वकालिक जो मनुष्य एक साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है गा वो में इमातर सर्वाह पितरश गोवृषाह ग्रास मुष्टिहात्तम प्रतिगृहणीतमा तरह गौ के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए संसार के समस्त गाँव में मेरी माताएं और सम्पूर्ण ऋषभ मेरे पिता हैं गो माताओं मैंने तुम्हारी सेवा में यह घास की मुठ्ठी अर्पण की है इसे स्वीकार करो इतवा अन्य मंत्रेण गायत्रावा समात अभिमंत्र द्रास मृतिम तस्य पुण्य फलम चुनो यह मंत्र पढ़कर अथवा गायत्री का उच्चारण करके एकाग्र चित्त से घास को अभिमंत्रित करके गौ को खिला दे ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसे सुनो युष्कृतम तेन ज्ञान तो ज्ञान तो पिवा तस् नश्यति तत्सर्व दुस्वप्नम च नश्यति उस पुरुष ने जान बूझ या अनजान में जो जो पाप किए होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं तथा तो उसको कभी बुरे स्वप्न नहीं दिखाई देते तीला पवित्रा पाप्ना नारायण समुद्भवा तिलान श्राद्ध प्रसंसनतेम तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है इसलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रसन्नता की गई है और तिल का दान अत्यंत उत्तम दान बताया गया है तिलान दिलान भक्षा तिलान त्रात रूप तिलम तिलमिति ब्रूया तिल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 तेल नहीं पहना चाहिए जो मोह व ही तिल पैरता है वह रवरव नरक में पड़ता है इक्षुवोद सोम सोम वंशोद्भव द्विजा तस्मा न पीढ़ी दक्षु यंत्रचक्रिजोतमह युधि चंद्रमा इक्षु अर्थात गन्ने के वंश में उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए हैं इसलिए ब्राह्मण को कोल्हू में गन्ना नहीं पहनना चाहिए दाक्षिणा प्रति अध्याय समाप्त